द्वित सुख सुधा समाना बउ्र राम यश मन अनुमाना कोई यीर सदै मु जाना सकल मुनिम सन विदा तराई सा सित चंद गौ भावी के आश्रम जब प्रभु गबू सुनत महा नि हर्षित भयव प्रदा सुखाए लिया लिया लिया राम आसुर चंद आए शरत गंभवत मुनर लाये प्रेम भारत उजन वाये दे की राम चरण गुलाने रुण जयाश्रम तब आने हरी पूजा कही वतन सुहाए दिए मूल फल प्रभु मन भाए प्रभु आसन आसी लोचन शोभा निर की वर परम प्रवीन गो ऋपान स्तुति करतरागर रामचंद्र की संत ये चित्रकूट है भगवान वहाँ वास कर रहे कल देख रहे थे कि घटना घटी जयंत को मोह हुआ और वो भगवान राम के बल की परीक्षा लेने के लिए आया और अंत में वो ब्रह्मास्त्र से पीड़ित होकर के भगवान के शरण में जब पहुंचा तब तो उसे प्राण मिला नहीं तो वो सब लोगों में भागा भागा करता लेकिन कहीं उसे विश्राम नहीं मिला इस घटना से भगवान श्री राम जी की शक्ति का पता लग गया भगवान राम के दो पक्ष भक्त लोग वर्णन करते हैं एक उनका माधुर्य और दूसरा उनका ऐश्वर्य माधुर्य में प्रारंभ में दिखाया कि भगवान राम हैं है पुष्पों का चयन करके सीता जी के जो का उनका अभिषेक करते हैं उनके श्रृगार करते हैं ये सब होता है लेकिन फिर जब इनका बल देखने में आता है ऐश्वर्य देखने में आता है तब देखते हैं कि एक सीख जो उसी ने जैंत इंद्र के पुत्र जैंत को उसने पीड़ित कर दिया और उसको कहीं दुस्तान शल नहीं अब सब लोगों को देवताओं को ये विदित हो गया कि भगवान में कितनी शक्ति है और ये असरों का संधार करना इनके लिए कुछ कठिन काम नहीं है और आज ये कार्य होगा कि संपन्न ऐसा भी आस्था को हो गया तो यहां से भगवान के ऐश्वर्य का बोध होने लगता है दिखाई देने लगता है कि बुद्धिशक्तियां किस प्रकार पर हैं क्या है उसका भी ज्ञान इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि मोह तो व्यक्तियों को अज्ञानी व्यक्तियों के संसार में होता ही है और उसके कारण से नाना प्रकार के दुख क्लेष इत्यादि उनको सहन करने पड़ते हैं लेकिन जब ऐसे व्यक्ति परमात्मा के संबंध में विचार करते हैं तो उनको भी वहां उल्टी उल्टी बातें सोचती हैं जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है वो बिल्कुल शून्य के समान दिखाई देता है वर्त है ही नहीं है क्या वो कुछ नहीं दिखाई देता जगत जो कि शून्य है वही सब कुछ तो दिखाई देता है तो और परमात्मा की इस कारण से व्यक्ति उपेक्षा करने लगता है और उस परीक्षा का फल होता है कि उस व्यक्ति की जरूरत कट जाती है जीवन उसका जो है वो निर्मूल जीवन हो जाता है नाना प्रकार के दुख क्लेश भई चिंता में दसित रहता है उसके हाथ में सार कुछ नहीं रहता सजन मूल जिन सर्जन ना ही बरस गए उन जा सुखागी ये जो है जीवन के लिए है एक बहुत सुंदर संदेश है यह है कि सजन मूल जिन संगतन नाग जैसे नदियां जो है जिनका भी तो पानी उन नदियों का जहां से बर्फ इत्याग का भंडार है या कहीं कोई सरोवर है वहां से नदियां निकली तो तो खूब पानी वहां भरा हुआ है बराबर बारह महीने आता रहेगा लेकिन अगर कहीं कोई नदियां ऐसे ही मैदान में जैसे पानी बरसा चार करके इकट्ठा होकर के नाले बन गए नदियां बन गई तो उनका भी जब तक पानी बरसेगा तब तक नदियों में पानी रहेगा नहीं तो पानी समा ऐसे ही दो प्रकार का जीवन है एक तो जीवन भौतिक जीवन जिसका की मूल जिसकी की जड़ गहरी नहीं मजबूत नहीं है ऊपरी ऊपरी है कुछ धन संपत्ति बैठकों प्राप्त कर लिया कुछ खाने पीने बहुत सामग्री उपलब्ध हो गई बस उसी में सुख मानने लगे तो उसमें कोई गहरी चढ़ नहीं है स्थायित्व तो उसमें नहीं है परत गए कुंजान सुखाही खत्म कर ऐसे ही जो ये जो लोग व्यक्ति हैं यदि उस परमात्मा की शक्ति को नहीं समझते उस पर आस नहीं रहते तो कितना भी भौतिक सुख किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए अपने आप को प्रतिप्रति मानने लगे कि मैंने क्षति कर लिया है तो भी उसे संतोष शांति करते नहीं होगी। इसलिए जैन की कथा से एक तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति महात्मा उसका ज्ञान होना चाहिए दूसरा उस परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना चाहिए तो वो इस प्रकार का परमात्मा है उसी पर आश्रित होकर के जीवन चलना चाहिए भगवान राम उसके बाद चित्रकूट से आगे चलने का प्रोग्राम बना है। बनाते हैं कार्यक्रम आगे बढ़े इसलिए कहते हैं रघुपति चित्रकूट नाना भगवान श्री राम जी ने चित्रकूट में बस करके चरित्र किए सुखी सुधार समाना बहुत से चरित्र वहां किए अब चित्रकूट में रहे तो भी उनको कुछ न कुछ कार्य चलता रहा बहुत से उन्होंने सुंदर चरित किए उन्होंने से एक का वर्णन यहाँ कर दिया ऐसे बहुत से और भी कार्य होते रहे जिनका कि एक रामायण का नाम है महारामायण उस महारामायण संस्कृत में है और लाखों इस श्लोकों की रामायण और आज महाभारत चले उसमें भगवान के चरित्रों के जो वर्णन तो वो फिर बहुत बहुत चरित्रों का ब्राह्मण वर्णन चित्रकूट में क्या क्या वर्णन किए भगवान ने चरित्र किए उनका तमाम विस्तार तो तो उन है तो तुलसीदास ने कहा सबका विस्तार क्या कहें एक बुल दिया इसी प्रकार से आप समझ लो चरित्र किए श्रुति सुधा कमाना बस ऐसे है कि श्रुति माने कानों में अमृत के समान प्रिय लगने वाले उनको सुनेंगे तो बड़े प्रिय चरित्र भगवान के हैं ऐसे भगवान ने चरित्र किए और शक्ति जो वेद किए और श्रुति सुधा क्या है वेदामत क्या है आनंद जिस पर परमात्मा का निरूपण करते हैं श्रुक्तियां वो परमात्मा है वो आनंद स्वरूप परमात्मा है उस आनंद को प्रदान कराने वाले भगवान के चरित्र हैं जो भगवान के चरित्र वो सुने उसको फिर अपने अंदर ही आत्मानंद परमात्मा का आनंद ब्रह्मानंद उसका अनुभूति होने लगी ऐसे भगवान के सुंदर चरित्र है भगवान के चरित्रों में भी आनंद है सुनने में एक सुख तो है जब इंद्रिय भोग का सुख प्राप्त होता तब और दूसरा वो सुख प्राप्त न हो इंद्रिय भोग प्राप्त न हो शारीरिक सुख प्राप्त न हो और फिर भी अपने भीतर सुखानुभूति हो तो कहां से वो सुख जो है आत्मा का आनंद परमात्मा का आनंद तो कहते जब भगवान के चरित्रों को सुनते हैं तो फिर वह भीतर अपने हृदय से ही आनंद की अनुभूति होती है ऐसे भगवान ने सुंदर चरित्र किए बाम असमन अनुमाना और फिर वहां रहते रहते भगवान ने इस प्रकार का विचार किया हुई तो तो है दिन सब मुझे जाना क्या हाँ तो भी तो भी अब यहाँ तो भीड़ बढ़ती जाएगी और सब लोग मुझे जान गए जान वहां के आसपास के ऋषि मुनियों की ये बात छिपी नहीं रह गई कि भगवान ने अवतार लिया है और वही लीला करते हुए यहाँ चित्रकूट में बास कर रहे हैं और जब ये माल बजाय भगवान ने अवतार दिया वो यहीं बात कर रहे हैं तो सब लोग भगवान के दर्शन करने के लिए उनके आसपास पास लगेंगे इकट्ठे उनको वापस करो जाएं तो जाएंगे नहीं छोड़ तो छोड़ कर भी भगवान के पास पहुंच गए उनके निकट है उनके दर्शन कर रहे हैं तो अब जाए कैसे तो उन्होंने भगवान ने, ने सोचा कि आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे होने लगे हैं भीड़ होने लगे हैं वाल्मीकि ने कहा भी वाल्मीकि ने कहा कि कुछ दिनों तक जब भगवान राम के तुकुट में बांस के रहे तब आसपास के ऋषि मुनि जो हैं, दूर दूर तक के वे सब सुन सुन सुनकर एक दूसरे से सुन सुन सुन करके आने लगे आते रहे सत्संग होता रहा अब तब तो अच्छा रहा लेकिन उसके बाद फिर ग्रामवासी नगरवासी आसपास की जहां जितनी बस्तियां थी वहां से भी बहुत बहुत लोग आकर के इकट्ठे होने लगे जब देखा तो दिन बहुत बहुत लोग इकट्ठे होने लगे दिन भर बनी रहती है और तो तो फिर भगवान में सोचा कि अब यहां रहना ठीक नहीं जब भगवान ने वन में एक तपस्वी की तरह से रहने का निश्चय किया है तो तपस्वी का काम यह है कि एकांत वास करे भीड़ आगे न रहे इसलिए भगवान ने भी तो समय सोचा कर अब यहाँ से चलना चाहिए ऐसे सोच करके वो स्थान चित्रकूट छोड़ने के लिए उन्होंने निश्चय किया और जितने वहां मुनि लोग उनसे भगवान से मिलने आते थे उनसे भगवान ने विदा मांगी कहा कि भाई अब हम चलना चाहते हैं अब यहाँ से जाकर के दक्षिण में किसी दूसरे स्थान पर वहाँ प्रवास करेंगे उनको आगे जाना है एक ही स्थान पर बहुत दिन तक नहीं रहना चाहिए तपस्वी तो लोग अगर एक, एक स्थान पर बहुत दिन तक रहते हैं तो उस स्थान में भी मोह हो जाता है आसक्ति हो जाती है तो वहाँ के लोग जो है फिर बहुत घेरने लगते हैं नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है इसलिए अब हम ये स्थान छोड़कर के आगे कहीं दूसरे स्थान पर जाएंगे कहते तो मुन ने भी भगवान को विदा दी तो कहते हैं सकल हम सब विदा कराई वहां जितने मुनि थे उनसे सबसे विदा दी मनुष्य ये भी है कि जब चलने का प्रोग्राम हो तब विदा लेकर के चलना चाहिए रामचरित मानस में बहुत जगह इस प्रकार का है कि चलते हैं तो विदाई करा करके चलते हैं माने कह सुन करके बता करके कि अब हम जा रहे हैं चलते हैं और दूसरे लोग भी कह देते हैं कि हाँ आप चलिए जाइए तब तो उनकी स्वीकृति पा करके जाते हैं जैसे ही भगवान मुनियों की स्वीकृति पा करके चलते सीता सहित चले दो भाई भगवान राम लक्ष्मण चले साथ में सीता जी हैं कि सब तीनों सीखकूट से चले से विदा होकर के जब आगे जाते हैं तब कहते हैं कि ये अत्र के आश्रम जब पर भी गए अब आगे जब भगवान यात्रा प्रारंभ करते हैं तब अत्र का आश्रम पहले मिलता है वहां पहुंचते हैं। अभी तो पहले की बात कह रहे थे जब आश्रम में ही भगवान पास कर रहे थे और आसपास जो हिंदू थे पहले उन्हीं से विदा लिया विदा ले करके आश्रम छोड़ दिया और चली। जब चल तब तो मार्ग में चित्रकूट से जो अत्र आश्रम कहलाता है या अनुसुईया आश्रम कहलाता है तो वहां तक भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी ये सब गए ये स्थान छह सात मील के लगभग दूरी पर है उतनी दूर तक भगवान श्री राम जी चले और तो तो तो उसी दिशा में जाकर के फिर आगे चलेंगे मैं आग आज जाने के रास्ते में वही स्थान पड़ता था तो अत्र के आश्रम में पहुंचे तो के आश्रम जब महामुनि शहा मुनि ये महामुनि अति है ये महामुनि अत्रि है, है महामुनि है माने इनमें ये है ये ब्रह्मा जी के पुत्र है अत्रि और विशेष तपस्वी है साधना बहुत इन्होंने की नाम नाम के आ प्र तो हटा दो प्री तो क्या तीन गुणों उन तीनों गुणों का जिन्होंने त्याग कर दिया था माने त्रिगुणातीत जो थे सी उनका नाम का अत्री तब तो तपस्या का ये है कि तपस्या करते करते व्यति साधना करते करते व्यति त्रिगुणातीत बने स भी नहीं रजस भी नहीं सप्त तो भी नहीं सबसे पार तब वो अपने आत्मशुभ को प्राप्त करे तब परमात्मा की प्राप्ति हो तो ऐसे अत्रिवुन जिते उनके आश्रम में भगवान जब पहुंचे तो सुनत महामुनि हरिश्वत भयू अत्रिवुन सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए सुनने के माने ये कि किसी ने आकर के वहाँ आस उनके अत्रिम के आश्रम के आसपास कुछ लोग रहते होंगे उन्होंने आकर के भगवान श्री राम जी को देखा जा रहे हैं लक्ष्मण जी आ रहे हैं सीता जी आश्रम चले आ रहे हैं तो आते ही उन्होंने दौड़ करके उनको सूचना दी कि ये तो प्राप्ति के आश्रम की तरफ भगवान चले आ रहे हैं तो जैसे अत्रिमुन ने ये सूचना किसी व्यक्ति से सुनी प्रश्न तो सुनत महाम हर्षित भय हुए तो ये बात सुनकर के अत्र हो गए कहा भगवान तो हमारे ही आश्रम में आ जा रहे हैं और प्रसन्न हो गए और पुल के पास अत्र उठाए और इतने प्रसन्न हुए तो शरीर रोमांतित हो आनंदित होते अत्रि मुन और भगवान का स्वागत करने के लिए उठ ढाये उठ करके जल्दी जल्दी दौड़ करके कि मेरे ये भी घर नहीं बैठे रहे आगे बढ़कर करके जहां रास्ते में आ रहे थे वहां दौड़ करके वहां से उनको स्वागत करने के लिए लेने के लिए अत्रुन आगे बढ़े थे इधर भगवान राम ने रास्ते में आते हुए क्या देखा कि दौड़ दौड़ते चले आ रहे हैं हमारे स्वागत के लिए तब भगवान ने देवी राम आकर चले आए है तो भगवान राम भी जल्दी भी आक्रमण जल्दी भगवान राम भी जल्दी अलग उनकी दौर आगे बढ़ती अब जो रंग अच्छे तरह तुलसी तो आतन करते हैं तो कैसे अक्रिमुन को सुनते हैं, तो कैसा भाव आता है फिर तो वो कैसे चलते हैं फिर तो अक्रमण को आते हुए जब देखते हैं तो भगवान कैसे जल्दी जल्दी चल देते हैं उनकी तरह, हाँ तरफ तो, अब दोनों के मन में तात्पर्य है कि दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति बराबर भाव है अत्रिमी को तो ये दिखाई देते हैं ये भगवान ही है उन्हीं के अवतार हैं तो भगवान तो उनके इष्ट आराध्य प्राथम्य है ही है ये उनके लिए वह अन्नदायक है और उनकी तब दौड़ते हैं लेकिन भगवान राम ने अवतार लेकर के वो ऋषि मुनि उनके सत्य भगवान राम के पूजनी है अवतार के काल में भगवान राम एक राजकुमार के समान है राजपुत्र हैं तो उनके लिए जितने मित्र लोग हैं और जितने साध संत हैं ऋषि मुनि हैं ये सब इनके लिए भी पूजनीय है सब तो भगवान राम हुई अत्र इनको अपना पूज्य समझ करके आदरणीय समझ करके उनके साथ दौड़ते हैं दोनों एक दूसरे के लिए आदरणीय पूज्य हैं। कड़क दंडवत मुनि और लाए तो भगवान जल्दी भी आगे दौड़े और जब आतमुन के पास पहुंचे तो उनको दंडवत किया दंडवत माने भूमि के ऊपर लेट करके सात सांग दंडवत किया लेट करके उनके चरणों में प्रणाम किया तो मुनि ने क्या किया कि भगवान को उठा करके जल्दी से हृदय से लगा लिया तरह दंडवत मुनि उड़े लाए है। और प्रेम बार दो जन अनु और दोनों ही प्रेम आनंद से मग्न है और उनके नेत्रों में प्रेमाश को दोनों प्यार अत्यधिक प्रेम होने पर नेत्रों से हसुआ खरीर रोमांचित हो जाए तो तो दोनों जब मिलते हैं तो भगवान राम की नेत्रों में भी मुनि के प्रति प्रेम होने के कारण से हसुआ आ जाते हैं और उधर अत्रिमन के भी नेत्रों में प्रेम के कारण से हसुआ आ जाते हैं तो बहुत आ जाते हैं इसलिए अब तुलसीदास जी कह जाते हैं प्रेम बार जव जन अन आए और इतना कि खा तो ये अब ये काव्य है उसमें इस प्रकार से वर्णन किया जाता है तो ये माने सात करिए कि बड़े गदगद हो करके, बड़े प्रेम पर पूर्ण हो करके एक दूसरे से दोनों मिले देख राम छवि नये जुलाने, अब अत्रिमन को क्या हुआ भगवान श्री राम जी को देखकर के उनके दर्शन पा करके आत्री के नेत्र जो है उनको शीतलता प्राप्त हुई बड़े आनंद आया उनको लेकर के भगवान को बड़े प्रसन्न हुए और सादरणीय आश्रम तब आने और भगवान को वहां राष्ट्र जी से मिले थे अब वहां से लेकर के अपने आश्रम में मन जहा निवास था त्रिमुनिका अपने वहां भवन में कुटिया में उनको ले आए भगवान राम भगवान राम भी पहुंचे सीता जी भी पहुंचे, पहुंचे। अत्रिमुन सबको लेकर के वहां पहुंचे और फिर वहां कु जाकर भी क्या किया कई पूजा फिर भगवान को एक आसन के ऊपर विराजमान किया उनको बैठाला और बैठाकर के फिर भगवान की उन्होंने अत्रिमुनि में पूजा की भगवान श्री राम की अब यहाँ पूजा जिसकी तो जैसे है आप अपने घर में मंदिर में कहीं भगवान की जैसे पूजा करते हैं तो शोड़ोपाचार पूजा कराती सोलह अर्न उसके पूजा के होते हैं तो उनकी तरह संक्षेप में वो स्वामी जी वर्णन कर लेते हैं वही उनकी पूजा की उनके आदर्चना की उनको पुष्प माला इत्यादि अर्पण किए, उनको तिलक आदि लगाए ये सब पूजा की इतनी सामग्री रहिए ये समस्त किया और उसी पूजा में स्तुति करना भी होता है इसलिए करी पूजा कहीं वचन सुहाये वचन सुहाय कहे कि माने स्तुति की भगवान की वो स्तुति क्या थी वो आगे बताते हैं वचन सुहाये और भगवान से पूजा करते हुए ये भी कहा कि हे भुवन आपने बड़ी कृपा की यहाँ पर पधारे हमारे आश्रम में आए इतने दिनों तक चित्रकूट में आपने वास किया तो कि हम कृतक्य हो गए गदगद हो गए आपके दर्शन पाते रहे जीवन सार्थक हो गया आप जैसे कृपालु भगवान ऐसे पैकेट को उनकी प्रशंसा करते हैं तो कहीं बचे सुहाये दिए मूल फल प्रभुमन भाए और फिर उनकी पूजा करते हुए भो भी लगाया जाता है नई ये थे तो उसके स्थान में तब भगवान को अत्रिगुण में फल फूल उनको खाने के लिए दिए दिये मूल फल ये सब उनको खाने के लिए दिए प्रभु मन भाए अभियान जी कह सकते हैं कि भगवान को जो फल मूल अच्छे लगते थे वही आक्रमण में उनको भेंट किए दूसरे ये भी कह सकते हैं कि आक्रमण में जो कुछ फल मूल भगवान को अर्पण किए भगवान को बहुत अच्छे लगे हा? क्यों बहुत अच्छे लगे प्रभुबन भाए क्योंकि आक्रमण ने बड़े प्रेम से अर्पण किए थे थे तब तो प्रेम पूर्वक फल देने पर उनमें और विका जाती मन को अच्छे लगने लगते हैं, तो भगवान को उनके दिए हुए फल अतमुन के बहुत अच्छे लगे संतुष्ट हो जाए भगवान उसको दे तो आसीन और भरी लोचन शोभा निरत अब इस प्रकार से जब पूजन हो गया सब सब प्रकार से और पूजा से छुट्टी का तब देखा कि भगवान श्री राम जी जो है आसन विराजमान है और अत्रुन में सबसे खुशक सब पाठ इस पूजा के कार्य से वृत होकर के बैठ गए और भगवान की ओर देखने लगे तुम्हारी बड़ी लोचन शोखा निरत अब उन्होंने में भगवान राम को खूब अच्छी तरह से आंखों से भर करके भगवान की सुन्दरता को देखा माने अभी तक जब रास्ते में आ रहे थे तब तो तक, तक से भगवान को देखा और देखने के साथ में उनको ये भी उनको तो उठाओ अर्डे से लगाओ अर्दे स दो ये करो वो करो दूसरी तरफ बाकी की तरफ ध्यान था और जब कुटिया में नदी दे तब उनकी पूजा करने की तरफ ध्यान था लेकिन अब क्या है कि अब तो सब काम से छुट्टी है जो पूजा उजा करनी थी सब हो गई भगवान भी स्वस्थ हुए बैठे हुए हैं अब तो उनके घर काम से निकट होकर के अब केवल भगवान श्री राम जी की ओर दे और देख रहे हैं तो जितना ही देखते हैं भगवान में उतना ही अधिक दिख सौंदर्य दिखाई देता है तो आज जो वर्ण करते हैं उसमें बताएंगे जैसे भगवान कैसे सुंदर है अत्रिगुण सेवन तो उनकी सुंदरता के कारण भगवान की सुंदरता को देखकर करके अत्रिगुण के नेत्र ने उनकी तरफ से हटते नहीं बराबर उनको देखते रहते हैं और मुनिवर कर्म प्रवीण आप कहते हैं देखो ये मूल जो है अत्र ये तो बड़े ही प्रवीण हैं प्रवीण से तात्पर्य लगता है आगे जो कहते जोड़ी कहने अस्तित्व करक है हाथ जोड़ करके वो स्तुत्व करने लगे तो हाथ जोड़ करके जो स्तुत्व करते, करते हैं तो स्तुति के लिए बताया मानी तुलसीदास जी ने कि अत्र बड़े प्रवीण हैं उनकी स्तुति उनकी प्रवीणता का पता चल जाएगा कि आप प्रवीणता से तात् करिए उनको समस्त धर्म ज्ञान वैराग्य का ज्ञान भक्ति का परमार्थ का ये समस्त ज्ञान उनको है कोई भी बात उनसे छिपी हुई नहीं है वो सब बात सब उनके हाथ की ऊपर है ये आमले की तरह से है इसलिए कहा कि ये बड़े ही प्रमीण है मुनिवर परम प्रवीण तो कहते ऐसे परम प्रवीण मुनि में भगवान की स्तुति इस प्रसंग में एक बात ये भी देख सकते हैं साधना की दृष्टि से कि व्यक्ति को चाहिए कि पहले भगवान का पूजन करना प्रारंभ करें भगवान की मूर्ति रखे चित्र रखे हाँ? और उनका पूजन करें भगवान का नाम जप करें और धीरे धीरे इन तरीकों से इन साधनों से जब व्यक्ति अपने शरीर शांस मन बुद्धि इन सबसे धीरे धीरे ऊपर उठता है और अंततः सर्वजात जो परमात्मा है उस परमात्मा के निकट पहुंचे और उस परमात्मा का आनंद उस परमात्मा का खंडन है अनुभव करिए और जिस समय उसकी अनुभूति हो उस समय वो हो समस्त कर्मों से शारीरिक मानसिक बौद्धिक कर्मों से निवृत्त रहे में बाधा डालते हैं वो सब समाप्त हो जाए वो सब। और फिर अपने हृदय में उस परमात्मा के जो सुंदर गुण है उनका स्मरण करें और उन गुणों के आधार पर परमात्मा की अनुभूति करें आगे देखते हैं देवे हैं स्तुति करते हैं ये स्तुति क्या है एक प्रकार से भगवान का स्मरण है हम शांत बैठकर के, अगर ये स्थिति हम याद कर ले तो इसी प्रकार से शांत एकांत में बैठ करके भगवान का अपने हृदय में स्मरण करें कि भगवान किस इस प्रकार के हैं थोड़ा थोड़ा उसमें भूलते जाए और वैसा ही वैसा अपने हृदय में अनुभव करते जाए तब जरूर परमात्मा अपने हृदय में जो है उसको देखने की कोशिश करें